विस्तृत स्वरूप बताते हुए भाषकर भगवान प्रथम पूर्व अधिकरण के द्वारा सिद्ध ब्रह्मात्म एकत्व एक ज्ञानोपयोगी ध्यानादि आवृत्ति को विषय बना करके संशय बताए हुए हैं प्रथम वाक्य से ध्यान करना है उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म का परमात्मा का वह परमात्मा का ध्यान अर्थ परमात्मा का चित्त वृत्तियों का विरोधी वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित तेल धारावत प्रवाह यह ध्यान कहलाएगा परमात्मा का यही ध्यानावृत्ति हो जाएगी ये ध्यानावृत्ति जो करनी है वह किस प्रकार करनी है उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित अपहत पापमत्वादी गुण वाले परमात्मा का उपास ध्यान करता ध्याता अपने से भिन्नतया ध्यान करेगा अपहत पापमत्वादी विशेषणक परमात्मा मेरे स्वामी हैं मैं उनका सेवक हूँ ऐसा आपस में ध्येय तथा ध्याता का भेद मान करके ध्यान करेगा या अपतपापमत्वादी विशेषणक परमात्मा मैं हूँ ऐसा अभेद दृष्टि से ध्यान करेगा संशय हुआ इस संशय पर पहले आक्षेप तथा तो उसका निराकरण करके संशय को दृढ़ किया दो वाक्यों से भाष्यकार भगवान ने कथम पुनर् आत्मशब्दे प्रत्येक आत्म विषय इत्यादि है संशय का आक्षेपक भाष्य ये कहा गया कि शब्दाद एव प्रमीत इस अधिकरण में अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि अभेद प्रतिपादक श्रुति के आधार पर जब ये निश्चित हुआ है कि परमात्मा और जीव का अभेद है तो उसका फिर मैं तया ही ध्यान होगा अहंतया ही ध्यान होगा तो ये संशय कैसे हुआ कि भेदेन ध्यान करना है कि अभेदेन ध्यान करना है ऐसा इस प्रकार संशय का आक्षेप होने पर उच्चते इत्यादि से कहा गया कि भेद बोधक श्रुति अनुग्रहित भेद विषयक जो प्रत्यक्षादी प्रमाण हैं, उनमें प्रबल प्रामाण्य बुद्धि जिन मंद मध्यम अधिकारियों की हैं, उनके चित्त में संशय हो सकता है इस और उनके उस चित्तगत संशयात्मक दोष की निवृत्ति के लिए वेदव्यासी ने यह आत्मेति आत्मेतिपगछती ग्राहयती च अधिकरण बनाया है और जिन लोगों के चित्त में अभेद श्रुति में ही प्रामाण्य बुद्धि दृढ़ है और भेद विषयक श्रुति तथा भेद विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाणों को कल्पित भेद विषयक मानते हैं जैसा वेदांत सिद्धांत है उस वेदांत सिद्धांत का दृढ़ निश्चयवती बुद्धि जिनकी है उनकी तो प्रबल प्रामाण्य बुद्धि रहेगी अद्वैत विषयक श्रुति वाक्य में उनके चित्त में यह संशय नहीं होगा कि ब्रह्म का भेदेन ध्यान करना है कि अभेदेन ध्यान करना है लेकिन जिनके चित्त में अभेद श्रुति की अपेक्षा प्रबल प्रामाण्य बुद्धि भेद विषयक श्रुति अनुग्रहित प्रत्यक्षादि परमाणु प्राम, में है उनके चित्त वो है मंद मध्यम अधिकारी उनके चित्त में यह संशय आ सकता है उनके लिए अधिकरण आवश्यक है इस अभिप्राय से उच्चते अयम आत्मशब्दों मुख्य शक्यते अभ्युपगंतुम इत्यादि से यह समाधान किया कहा कि यह आत्मा अपतपात्मा इस श्रुति में अयम आत्मा ब्रह्म इस श्रुति में आत्मा शब्द को जब मुख्य रूप से माना जाएगा प्रत्येगात्म विषय को तब तो कहते हैं यह अभेद संभव नहीं होगा हा वो असंभव है हाँ अभेद ये, ये है कि आत्म शब्दों मुख्य शकते सति जीवेश्वर अभेद संभवे। तो ये कह रहे हैं कि जब जीव और ईश्वर का वास्तविक अभेद माना जाएगा अयमात्मा ब्रह्म यह आत्मा अपमा इत्यादि श्रुतियों में प्रयुक्त आत्मा शब्द को मुख्यार्थक तब माना जा सकता है, है? क्या ये तो पूर्व पक्षी कार यही तो पूर्व पक्षी कार है ये तो पूर्व पक्षी कार हैं आप भी तो पूर्व पक्षी ही हैं। तो पूर्व की भाषा ही बोल रहे हैं आप हा तो इसी आपकी भ्रांति को दूर करने के लिए व्यास जी ने अधिकरण बनाया है और आप वेदांती हैं है बहुत दिनों से सुनते हैं तो दुखित तो अदुखित तो ये औपाधिक धर्म है औपाधिक धर्म का अर्थ होता है कल्पित वास्तविक तो शोधित तोमर्थ दुख से रही थी है और परमात्मा भी दुख से रही था तो शोधित तोमर थ का परमात्मा के साथ अभेद होने में कोई आपत्ति नहीं है उसमें कोई विरोधी धर्म नहीं है ठीक है तो अयम आत्मा ब्रह्म यह आत्मा अपतपात्मा इत्यादि श्रुति वाक्यों में आत्मा शब्द को मुख्यार्थक माना जाए या गौणार्थक माना जाए तो एक नियम है कि मुख्यार्थ संभव हो वाक्य में किसी भी पद का तो गौण अर्थ लेना अन्याय माना जाता है अनुचित माना जाता है तो यहां आत्मा शब्द का मुख्यार्थ श्रुति वाक्य में संभव हो यदि तो गौण अर्थ उसका मानना अनुचित होगा अन्याय होगा तो मुख्यार्थ ग्रहण करना संभव कब है तो कहते हैं जब परमात्मा और जीवात्मा का मुख्य अभेद संभव हो तब तो यह आत्मा अपत पाप्मा अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुति वाक्य में प्रयुक्त आत्मा शब्द सिद्ध होगा मुख्यात्मा है करके सिद्ध होगा और नहीं तो गौण अर्थ लेना पड़ेगा इतरथा का अर्थ है अभेद नहीं मानेंगे भेद मानेंगे जीव को परमात्मा से भिन्न मानेंगे तब तो मानना पड़ेगा यह आत्मा अपतपात्मा इत्यादि श्रुति वाक्य में आत्मा शब्द गौणार्थक है मुख्यार्थक नहीं है और मुख्य किसी शब्द का गौण अर्थ स्वीकार करना अन्याय माना जाता है तो यह अन्याय एक दोष है अनौचित्य अनौचित्य नामक दोष आ जाएगा वो न्याय विरोध होगा इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने पूर्व पक्षी का ये सिद्धांति है संशय के उपादक ये सिद्धांति है संशय हो सकता है बता रहे हैं। मंद मध्यम अधिकारी के दृष्टि में तो इतरथा गौणो अयम अभ्युपगंतव्य अयम यानी आत्मशब्द इति मान्य थे ये मानता है संशय करने वाला मंद मध्यम अधिकारी तो कहा ठीक है इसलिए संशय हो रहा है तो किम तावत प्राप्तम यह पूर्व पक्ष का अवतरण भाष्य है किम तावत प्राप्तम तो जब यह संशय हुआ जो पूर्व वाक्य के द्वारा बताया गया कि आत्मा परमात्मा का ध्यान जीव भेदे न करें या अभेदे न करें ये संशय सुस्थित हुआ हो सकता है करके बताया तो इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर संशय अंत पाती कौनसी कोटी मानी जाए ये प्रश्न हुआ किन तावत प्राप्त तो पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं कह साधक को चाहिए परमात्मा का अपने से भिन्न रूप से ही ध्यान करें, अपना स्वामी समझ करके ध्यान करें ये कह रहे हैं कि ना हम इति ग्राह्य पर, अहम परमात्मा न मैं परमात्मा नहीं हूं ऐसा ग्रहण करें, ना हम परमात्मा ऐसा ध्यान करें ग्रहण करें तो ना हम इसकी अवतरण टीका है और भाष्कर भगवान के ना हम इस पूर्व पक्ष के निश्चयात्मक वाक्य का पूर्व पक्ष को बताने वाले वाक्य का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार फलभेद बताते हैं तो अभेद श्रुति नाम गौण्व मुख्यत्वे उभयत्र फलम तो जो अभेद श्रुति है अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि इनको गौण अर्थक माना जाए या मुख्यार्थक माना जाए तो पूर्व पक्ष के अनुसार जीवात्मा परमात्मा का भेद ही सत्य है तो भेद सत्य होने से अभेद बताने वाली जो श्रुतियां हैं वे मुख्य अभे, अभेद को नहीं बताएगी और यदि अभेद कहीं प्रतीत होता है तो गौण समझना चाहिए तो पूर्व पक्ष के मतानुसार अभेद श्रुतियों में गौणत्व ये फल है उभयत्र शब्द से पूर्व पक्ष और सिद्धांत दोनों को लेना है तो पूर्व पक्ष के मत में फल होगा अभेद श्रुतियों में गौणार्थकत्व ये फल और सिद्धांत में अहंग्रह ध्यान है यहां पर मैं के रूप में ध्यान है तो ऐसा मानेंगे तो सिद्धांत के अनुसार अद्वैत श्रुति मुख्यार्थक सिद्ध होगी वास्तविक जीव ब्रह्म के अभेद विषयक सिद्ध होगी तो सिद्धांत पक्ष में अद्वैत श्रुति में मुख्याथत्व ये फल सिद्ध होगा तो अभेद नाम मुख्यत्वे श्रुतीना गौण्वुख्य फल गौण्यवचन है उभयत्र फल पूर्वपक्ष तथा सिद्धांत पक्ष में क्रमत मुख्यत्व फल है विरुद्धों ऐक्य दृष्टि असिद्धा अच्छा उससे पहले एक वाक्य छूट गया यद्यपि प्रत्यक्षादि विरोध परिहारो द्वितीय अध्याय संगत तथा शुरुते हे समाधो अंतरंगत्वात् सेवा संगति कहते हैं ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ विरोध का परिहार यहां पर किया जा रहा है इस अधिकरण में तो विरोध परिहार नामक अध्याय तो द्वितीय अध्याय है तो ये प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ विरोध अद्वैत श्रुतियों का जो आपातः प्रतीत हो रहा है और उसका परिहार किया जा रहा है ये अधिकरण होना चाहिए था द्वितीय अध्याय में वहां पर इसकी संगति लगती विरोध परिहार अध्याय में और ये फलाध्याय में इसको कैसे रखा इस प्रकार की शंका का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है पहले शंका का अनुवाद हुआ कि यद्यपि प्रत्यक्षादि विरोध परिहारः द्वितीय अध्याय संगतः ये अनुवाद है और तथापि समाधो अंतरंगत्वात् संगति ये कहते हैं तो तथा तो जो विरोधाभाव निश्चय है अद्वैत श्रुति का प्रत्यक्षादी प्रमाणों के साथ विरोधा भाव निश्चय यानी अविरुद्धत्व श्रुति में अद्वैत श्रुति में इस निश्चय का मुख्यतया उपयोग समाधि में यानी ध्यान में होता है निधिध्यासन में होता है चित्त के वेदांत सिद्धांत में समाहित होने में यह निश्चय उपयोग में आता है अंतरंग साधना है तो ऐक्य श्रुति यानी अद्वैत श्रुति और ये प्रत्यक्षादि प्रमाण से अविरुद्ध हैं ऐसा निश्चय हो जाए प्रत्यक्षादि प्रमाण कल्पित द्वैत विषयक हैं भेद विषयक है और पारमार्थिक अभेद विषयक अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि इत्यादि अद्वैत श्रुतिया हैं। ये निश्चय जिसका होता है उसका चित्त मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ध्यान करने में समाहित हो जाता है ठीक ठीक समाहित हो जाता है जब ये निश्चय हो जाए ना हाँ। तो वेदांत सिद्धांत विषय निश्चय हो जाए कि प्रपंच यानी द्वैत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है और जीव ब्रह्म रूप ही है ब्रह्म से भिन्न नहीं और मिथ्या प्रपंच विषय प्रत्यक्ष प्रत्यक्षि प्रमाण है वैकल्पित भेद को बता रहे हैं वास्तविक अभेद को अद्वैत श्रुति बता रही है इसलिए दोनों का भेदाभेद रूप विषय समसत्ताक न होने से आपस में कोई विरोध नहीं है अद्वैत श्रुति का और प्रत्यक्ष प्रमाण का भिन्न सत्ताक भेदाभेद को विषय करने वाले ये होने से यह यहां पर कहा जा रहा है तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि तथापि किुते अविरुद्धत्व निश्चय से ऐक्य श्रुति है अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि अद्वैत प्रतिपादक जीव ब्रह्म एकत्व प्रतिपादक श्रुति ऐक्य श्रुति कहलाती है और इनका कल्पित भेद विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाण के साथ अविरोध निश्चय विरोधाभाव का जो निश्चय है यह समाधो अंतरंगत्वात समाधि में यानी ध्यान की परिपक्व अवस्था में इसका उपयोग है जिसका ये निश्चय होता है उसका चित्त जल्दी समाहित होता है और जिसके चित्त में द्वैत कल्पित हैं अद्वैत परमार्थ सत्य है ये निश्चय नहीं है उसका चित्त अद्वैत में समाहित नहीं हो पाता इसलिए यहां पर भी और ध्यान का ये प्रसंग है ध्यान का ये प्रकरण चल रहा है इसलिए यहा पर ये समाधो अंतरंगत्वाद इह संगति यहां पर भी प्रत्यक्षादि विरोध परिहार का उपयोग है संगति है संबंध बन जाता है वो प्रकृत है विरोध परिहार और ये प्रासंगिक है आगे हैं ना हम इसका अवतरण विरुद्ध यो ऐक्य दृष्टि रसिद्धा इति। तो पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं और निश्चय बताते समय उनका जो अपना पूर्वाग्रह है उनके दृष्टि में तो जीव ब्रह्म का भेद कल्पित नहीं है सत्य है और जीव दुखी है परमात्मा अदुखी है और ये दुखित्व अदुखित्व रूप जो वैलक्षण्य है विरोध है परस्पर विरोधी धर्म से युक्त है जीव ब्रह्म इनमें वास्तविक अभेद असंभव है इसलिए कहा विरुद्धयो हो, यानी दुखित्व अदुखित्व ऐसे परस्पर विरोधी धर्म युक्तयो विरुद्धयो का अर्थ है विलक्षण धर्म से युक्त जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य दृष्टि असिद्धा इनमें ऐक्य ध्यान ऐक्य दृष्टि है अभेद ध्यान परमात्मा अदुखी है शास्त्र से हाँ तो ये जो है कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते इसलिए तो पूर्व पक्षी है वैशेषिक नयायिक मीमांसक विज्ञान में कोष तक पहुंचे हुए हैं वही उनके दृष्टि में आत्मा है और वो आत्मा ने जीवात्मा है उसमें तो सुख सुख दुखादि रहते हैं वास्तविक हैं और परमात्मा सुख दुखादि से रहित हैं इसलिए शास्त्र भी जो युक्ति अर्थ कहता है उसे प्रमाण नहीं माना जाता वे तार्किक लोग उन्हीं श्रुति वचनों को प्रमाण मानते हैं शब्द को जो प्रत्यक्ष या अनुमान से अनुमोदित है प्रत्यक्ष और अनुमान से संवादित तो शब्द प्रमाण में प्रामाण्य मानते हैं स्वतः प्रमाण नहीं मानते तार्किक लोग यहाँ पर शब्द को तो प्रत्यक्ष का विरोध है और युक्ति का विरोध है ऐसा शब्द अप्रमाण होगा उसका मुख्यार्थ नहीं लिया जाएगा गौण अर्थ लिया जाएगा इसलिए उनके यहां अभेद श्रुति गौण गौणार्थक है मुख्यार्थक नहीं तो विरुद्धयो ऐक्य दृष्टि रसिद्धा इत्याह नाहम इति इसी अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने अपना निश्चय बताया कि परमात्मा का ध्यान साधक को करना चाहिए अपने स्वामी के रूप में और स्वयं को उनके सेवक के रूप में मैं के रूप में नहीं करना चाहिए अभे ध्यान नहीं करना चाहिए भेद ध्यान करना चाहिए तो ना ग्राह्य परमात्मा इसी का स्पष्टीकरण है ना ग्राह्य का ही कि पापमत्वादि अतम्वादिगुण विपरीत गुण शक्य से ग्रहीत विपरीत गुणों पापमत्वादि पापम्वादिगुण परमात्मा है अपहत पापमत्वादी गुण वाला जीव है उस अपहत पापमत्वादी जो परमात्मा के गुण है उससे विपरीत गुण वाला पाप विदि गुण वाला तो जो अपहत पापमत्वादी गुण से विशिष्ट है परमात्मा उसका पापादि विशिष्ट जो जीव है उसे अभिन्नतया ग्रहण संभव नहीं है उसे पापादि गुण से युक्त समझना संभव नहीं है तो ये कहा कि अपथ पापत्वादी गुणों विपरीत गुणत्व गृहितुम न शक्य थे और वह मैंने यदि ऐसा नहीं है तो विपरीत करो कि जो जीव है उसे परमात्मा रूप से ग्रहण करो तो ये भी संभव नहीं है प्रत्यक्ष विरोध हो जाएगा जो विपरीत गुण है जीव पाप पापमादि से विधत्वादी गुण वाला उसको अपहत पापमत्वादी गुण से युक्त समझना भी संभव नहीं होगा शक्य नहीं होगा इसलिए ऐसा क्यों संभव होगा तो इसमें युक्ति का भी विरोध है और प्रत्यक्ष का भी विरोध है तो अपहत पापमत्वादि गुणस्य परमेश्वर परमेश्वर तो है जिसमें पापादि राहित्य है गुण और तद विपरीत गुणस तू शारी पाप विधत्वादि गुण से युक्त शारीर यानी जीव है दोनों का अभेद ग्रहण कैसे हो हो सकता सकता। है, नहीं ईश्वरस्य इसका अवतरण है टीका में ईश्वरस्य जीव्य ईश्वर क्रमेण ईश्वरस्य दूषयती पूर्वपक्षी कह रहे हैं सिद्धांती को दो विकल्प करके पूछ रहे हैं कि आप कहते हो जीव परमात्मा का अभेद ध्यान करें मैं के रूप में ध्यान करें तो जीव का और ईश्वर का अभेद है का अर्थ क्या आपको हम पूछते हैं जीव ब्रह्म ऐक्य ये शब्द प्रयोग आप कर रहे हो तो जीव ब्रह्म के शब्द का अर्थ आप ऐसा समझना चाहते हो और समझाना चाहते हो कि ईश्वर में जीव रूपता का उपादन ये करना चाहते हो जीव रूप ही ईश्वर है ये जीव ब्रह्म ऐक्य है या जीव का ईश्वर रूपत्व ये जीव ब्रह्म ऐक्य है जीव ब्रह्म ऐक्य का स्वरूप क्या है ईश्वर को जीव रूप मात्र मानना चाहते हो या जीव को ईश्वर मात्र रूप मानना चाहते हो इन दो में से किसको मिटाना चाहते हो ऐक्य करके तो यदि कहो कि ईश्वर को जीव मात्र रूप हम बताना चाहते हैं जीव ब्रह्म जीव ईश्वर ऐक्य का अर्थ है ईश्वर का जीव मात्रत्व। ये प्रथम विकल्प है इसमें दोष बताया जा रहा है ईश्वर से चार्यात्म ईश्वरा भाव प्रसंग यदि जीव ईश्वर ऐक्य शब्द से आप ईश्वर में जीव मात्र रूपता का प्रतिपादन करना चाहते हो यह शब्द जीव ईश्वर ऐक्य का ऐक्य यह शब्द बताता है कि ईश्वर जीव मात्र रूप है ईश्वर में जीवत्व है तब तो कहते हैं ईश्वर से संसारी आत्मत्व यानी जीवात्मत्व तो ईश्वरा भाव तब तो ध्यान करते करते करते ईश्वर का पर्यवसान जीव में हो जाएगा जैसे बहते बहते नदी समुद्र में मिल जाती है उसका पर्यवसान समुद्र में हो जाता है तो नदी मिट जाती है समुद्र ही रह जाता है ऐसे ध्यान करते करते करते ध्याता ईश्वर का पर्यवसान जीव में करेगा ऐसा मानोगे तब तो फिर ईश्वरा भाव प्रसंग आएगा और ईश्वरा भाव प्रसंग आएगा तो ईश्वर प्रतिपादक जो वाक्य हैं उनमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी शास्त्र अनर्थक यानी अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी ये कह रहे हैं कि ईश्वर से चारात्म ईश्वरा भाव प्रसंग तत शास्त्रक्यम शब्द काने सी ईश्वर का अभाव मानेंगे जीव ईश्वर ऐक्य शब्द का अर्थ निकालेंगे ईश्वर का जीव मात्रत्व तो फिर ईश्वर समाप्त हो जाएगा जीव ही जीव रहेगा तो वेदांत में जो तत्पदार्थ के प्रतिपादक वाक्य हैं वे अप्रमाण हो जाएंगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि जितने भी तत्पदार्थ का प्रतिपादन करने वाले वाक्य हैं उनमें अप्रामान्य की आपत्ति आएगी और इस तत्पदार्थ प्रतिपादक वाक्यों में अप्रामाण्य की आपत्ति को टालने के लिए यदि दूसरा पक्ष लेते हैं जीव ईश्वर ऐक्य का अर्थ जीव में ईश्वर मात्रत्व। ये करना चाहते हैं हम ऐसा यदि कहो तो इस पक्ष में भी शास्त्र अनर्थक यानी अप्रामान्य नामक दोष ही बताया जा रहा है संसारीणों की ईश्वरात्में अधिकारी अभाव शास्त्रक्यम एवं तो संसारीणों ने ईश्वरात्मत्वे उसे ईश्वर रूप मानेंगे यही जीव ब्रह्म ऐक्य है शब्द का अर्थ कि जीव मिट मिर्जा और ईश्वर ही ईश्वर जीव ईश्वर रूप ही है ये बताना तब तो कहते हैं शास्त्र ईश्वर के लिए है कि जीव के लिए है शास्त्र का अधिकारी ईश्वर है कि जीव है जीव है तो जीव रहेगा नहीं फिर तो शास्त्र का अधिकारी नहीं रहेगा अधिकारी नहीं रहेगा तो अधिकारी अभावत् शास्त्र किसके लिए प्रमाण होगा जैसे राजा के लिए प्रमाण है राजस्व तो नाक्य उसका अधिकारी राजा है ना अधिकारी के लिए तत्त वाक्य प्रमाण माना जाता है आत्मजिज्ञास के लिए प्रमाण वाक्य है तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाविगछे जो आत्मजिज्ञासा रहित है उसे ये वाक्य प्रमाण नहीं है हरेक वाक्य प्रमाण होता है उसके अपने अधिकारी के लिए दर्श पूर्णमाशा बहन ये तो स्वर्ग काम जिसको स्वर्ग की इच्छा उसके लिए वो प्रमाण है किम प्रजया करीष्याशानो अयम आत्मा लोक इस वाक्य से अपनी मुमुक्षा प्रकट करने वाले मुमुक्ष के लिए वह वाक्य प्रमाण नहीं है ऐसे दो हैं जीव और ईश्वर इसमें से जीव शास्त्र का अधिकारी है शास्त्र तो साधन तथा साध्य को बताता है साध्य को चाहने वाला अनाप्त काम है और काम को प्राप्त करना चाहता काम यानी अभीष्ट पदार्थ अपने फल और उस फल की प्राप्ति का साधन जानना चाहता है तो शास्त्र के पास आता है शास्त्र उसे बताता है ऐसे अनाप्त काम जीव का ईश्वर मात्रत्व मातृत्व कामत्व यदि माना जाएगा तो फिर अनाप्त काम और कोई अधिकारी ही नहीं रहेगा तो शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा ईश्वर के लिए शास्त्र नहीं है हम्म तो जीव ब्रह्म ऐक्य शब्द का अर्थ है जीव है नहीं। इश्वर ही नहीं ईश्वर ही ईश्वर है ऐसा कहेंगे तो ये अर्थ निकलेगा एक कौन कह रहे हैं पूर्व पक्षी तो शास्त्र अनर्थक्यम एवं अब और एक दोष बताते हैं एक तो शास्त्र शब्द प्रमाण में अप्रामान्य की आपत्ति शास्त्र अनर्थक्य का अर्थ हुआ और दूसरा द्वैत विषयक भेद विषयक जो अन्य प्रमाण है प्रत्यक्षादि उनका भी विरोध होगा प्रत्यक्ष प्रम, प्रत्यक्षादी प्रमाण बता रहे हैं जीव ईश्वर के भेद को तो जीव ईश्वर के भेद को बताने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाणों का भी विरोध होगा शब्द में अप्रामाण्य की आपत्ति तो आएगी ही प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध भी वेदांतियों को सहन करना पड़ेगा तो प्रत्यक्ष विरोधस्य प्रत्यक्षादि दूसरा दोष शब्द शास्त्र अप्रामाण्य नामक दोष का समुच्चायक है अन्यत्वेपि इत्यादि का अवतरण है टीका में एकत्व तो श्रुति प्रामाण्याय ऐक्य ध्यानम कार्यम इति शंकते शे इति कहते हैं एकत्व श्रुति एकत्वश्रुति एकत्व श्रुति है अद्वैत श्रुति उसकी प्रामाणिकता के लिए उसमें प्रामाण्य सिद्धि के लिए हम कह रहे हैं कि जीव का जीव को परमात्मा का मय के रूप में ध्यान करना चाहिए इस प्रकार की शंका यदि पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांती करते हैं तो वो सिद्धांति की इस शंका को पहले बता करके पूर्व पक्षी के मुख से उसका निराकरण कर रहे हैं पहले सिद्धांति की शंका है पूर्व पक्षी के प्रति हा हाँ, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं हाँ तो आप विरोध दिख रहा है तो पूर्व पक्षी अभी अभी तो समाधान बताया था उस समय आपने कहा था कि हाँ ये ठीक है कहा देखेंगे तो विरोध आ रहा है अभी अभी फिर आपने क्यों कहा था कि कल्पित तो भेद और वास्तविक अभेद यह आपका ही वचन था कि नहीं तो कहां विरोध है फिर है तो पूर्व पक्षे को ज्यादा आदर करते हैं क्यों स्थान देते हैं हृदय में तो, तो, तो, तो <स्थाँगते>। अन्यत्वेपि इत्यादि का इका लिखते हैं टीकाकार एकत्व एकुति प्राण्याय ऐक्य ध्यान कार्य श पूर्वपक्षि सिद्धांति अनत्म्यदर्शन शास्त्र प्रतिमादीसु इव। विष्णुआ दर्शनम इति चेत यहां तक ये शंका है और कामम एवं भवतु इत्यादि से पूर्व पक्षी इसे इष्टापत्ति मान करके स्वीकार करते हैं कहते हैं आपने शास्त्र अप्रामाण्य अभेद मानने पर जीव ईश्वर का अभेद मानने पर शास्त्र अप्रामाण्य तथा प्रत्यक्षादि विरोध नामक दोष दिया प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध ना हो शास्त्र में अप्रामान्य सिद्ध ना हो इसके लिए हम मान लेते हैं कि जीव ब्रह्म का भेद ही है दूसरे भेदवादी कर लेकिन यहां अभेद ध्यान ही बताया जा रहा है तो भी ले, वो कैसा तो कहते इस प्रकार कि अन्यत्वेपि अन्यत्म्य दर्शनम जीव ब्रह्म का तो अन्यत्व यानी भेद है तो भेदे सत्य पी अन्य का अर्थ निकलेगा जीव, जीवेश्वर भेदे सत्य पी तादात्म्य दर्शनम अभेद दर्शन वो कैसे अभेद दर्शन होगा तो इसको समझाने के लिए उदाहरण बताया पहले हेतु बताते शास्त्रात तो क्योंकि अभेद शास्त्र बता रहा है कि अभेद ध्यान करो तो इसलिए शास्त्र की प्रामान्य अद्वैत शास्त्र के प्रामाण्य के लिए अभेद श्रुति के प्रामाण्य के लिए तादात्म्य दर्शन यानि अभेद दर्शन अभेद ध्यान करना चाहिए जैसे प्रतिमादि में विष्णु आदि का दर्शन होता है तो मंदिर में दर्शन करते समय पूजा करते समय यदि शालिग्राम की पूजा हो रही है तो उस समय आप मैं विष्णु की पूजा कर रहा हूं यही बुद्धि करते हैं ना शिवलिंग की पूजा करते हैं तो मैं शिव की पूजा कर रहा हूं ये शिव हैं ऐसी बुद्धि करते हैं तो प्रतिमादि में जैसे जिसकी प्रतिमा है उसका अभेद दर्शन करते यही विष्णु है यही शिव है। हैं यही राम हैं यही कृष्ण हैं ऐसा अभेद दर्शन होता है प्रतीक में जैसे हा तो अच्छाई ही तो है मूर्ति मिट जाए और जिसका दर्शन कर रहे हैं वही वही रहे मूर्ति में उसी को तो प्रकट करने के लिए ध्यान किया जाता है वो मीरा को संगम मरमर की मूर्ति थोड़ी लगती थी कन्हैया ही लगता था और ऐसे आपको यदि मूर्ति मिट जाती है और वही रहते हैं तब तो उत्कृष्ट साधक है आप अच्छा है तो प्रतिमादि सुष्णुआदि दर्शनम तो प्रतिमादि प्रतिको में जैसे विष्णु का दर्शन होता है ये है अभेद दर्शन प्रतिकोपासना चेत ऐसा यदि कोई कहता है प्रत्यक्षादि का विरोध ना हो और शास्त्र में अप्राम्य की आपत्ति भी ना हो और अभेद श्रुति भी प्रमाण बन जा इसलिए जीव ब्रह्म का भेद होने पर भी अभेद दर्शन जैसे प्रतिमा और विष्णु आदि का भेद होने पर भी अभेद दर्शन किया जाता है ऐसा अभेद श्रुति प्रामाण्य के लिए किया जाएगा अभेद ध्यान ऐसी यदि शंका करते हैं कोई तो पूर्व पक्षी कहते हैं कामम एवं भवतु कामम एवं भवतु का अवतरण है टीका में एकत्व ध्यानम अस्मद इष्टम एवं ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं एकत्व ध्यानम यानी अभेद दर्शनम अभेद ध्यान तो हमें इष्ट ही है लेकिन अभेद इष्ट नहीं है अभेद ध्यान तो कर सकते जैसे प्रतिमा और विष्णु आदि में भेद है तो भेद होते हुए दो वस्तुएं आपस में भिन्न हैं ये समझ करके भी दोनों का अभेद ग्रहण ये गौण दर्शन माना जाता है तो अद्वैत श्रुति को गौण मानना तो हमें अभिष्ट ही है इसलिए हमारा ही अभिष्ट सिद्ध हो रहा है ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि एकत्व ध्यानम अस्मद इष्टम एवं एकत्वंतु नास्ती जीव ब्रह्म का एकत्व यानी तो अभेद तो नहीं है लेकिन भेद होता हुआ भी अभेद दर्शन करो तो ये गौण दर्शन माना जाएगा गौण अभेद माना जाएगा और अद्वैत श्रुति को गौणार्थक मानना ही हमें अभीष्ट है इसलिए अद्वैत श्रुति जो अद्वैत बता रही है अभेद बता रही वो अभेद तो नहीं है अभेद न होते हुए भी अभेद का दर्शन है किंतु एकत्व तुनास्ति ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि कामम एवं भवतु तो कामम मैंने ये आपकी इच्छा यदि अभेद की ही है इस प्रकार प्रतीक दर्शन के तरह तो जरूर इस प्रकार हो जाए तो अभेद श्रुति मुख्यार्थक सिद्ध न होकर के गौनार्थक सिद्ध होगी तो गौनार्थक हमको मानना तो अभिष्ट ही है न तू संसारिणो मुख्य आत्मा ईश्वर इति एतन न प्रापितव्यम जीव का मुख्य स्वरूप ईश्वर है यह बताना हमें अभिष्ट नहीं है यानी मुख्य अभेद मानना इष्ट नहीं है गौण अभेद है ये मानते हो तो ठीक ही है ये यह यहाँ पर कहा मुख्यात्मा ईश्वर इतिन न प्राप्त एवं प्राप्त इस प्रकार यहां तक पूर्व पक्ष है इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्र से वेद व्याजी सिद्धांत बता रहे हैं सूत्र का अवतरण है एवं प्राप्ते ब्रूम ये तो एवं प्राप्ते इस प्रकार भेद ही मुख्य है जीव ब्रह्म का और अभेद ये गौण अर्थ है अभेद श्रुति गौणार्थक है इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर ब्रूम यानि वयम सिद्धांतम ब्रूम अद्वैत श्रुते मुख्यार्थत्व ब्रूम ऐसे लोग हम अभेद श्रुति में मुख्यार्थत्व तो बताते हैं सूत्र से सूत्र पर चर्चा हम लोग कल करते हैं